पत्रावली चौरासी कुमारी ईसा बैल मै किंडली को लिखित जो ट्राइट सत्रह मार्च अट्ठारह सौ चौरानवे परि बहन तुम्हारा पैकेट मुझे कल मिला तुमने मुझे नाक भेजे हैं मैं यहाँ स्वयं ही दो चार जुटा लेता पर हर्ष की यह बात है कि यह तुम्हारे स्नेह का द्योतक है मेरा थैला थथा सर भर गया है समझ में नहीं आता कि अब मैं कैसे उसे फिर लिए फिरता रहूं। आज मैं श्रीमती बैगली के यहाँ लौट आया श्री पामर के यहाँ अधिक दिन रुकने की वजह से वह नाराज़ थी पामर के घर पर दिन बड़े ही आराम से कटे वे बहुत ही मौजी और सदा दिल सदा दिल आदमी हैं और उन्हें अपने सुख भोगों में और अपने कड़वे स्कॉच में अत्यधिक रुचि है लेकिन है वे एकदम अकलंक और बच्चों जैसे सरल मेरे चले आने से वे बहुत दुखी थे लेकिन मैं विवश था यहाँ एक सुंदरी तरुणी थे मैं दो बार मिला नाम मैं उसका भूल रहा हूँ लेकिन इतनी तेज सुंदर आध्यात्मिक एवं असंसारिक प्रभु उस पर कृपा रखे आज हाँ सवेरे वह श्रीमती मैक मैकलूवेड के साथ आई और इतनी सुंदरता और आध्यात्मिक गंभीरता से उसने बातें की कि मैं तो चकित रह गया वह योगियों के बारे में सब कुछ जानती है और साधना में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है तेरा पथ खोज से परे है प्रभु उस सीधी साधी पवित्र और निर्मल लड़की पर कृपा करे यह मेरे कठोर और कष्टप्रद जीवन का श्रेष्ठ पुरस्कार है कि समय समय पर तुम जैसी पवित्र और आनंदित लोगों के दर्शन मुझे हो जाया करते हैं बौद्धों की एक उदार प्रार्थना है पृथ्वी के सभी पवित्र मनुष्यों के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ जब भी मैं किसी ऐसी आकृति को देखता हूँ जिस पर प्रभु अपने अंगुली से मेरा यह शब्द स्पष्ट रूप से अंकित कर दिए होते हैं तभी मुझे इस प्रार्थना के सही अर्थ का बोध होने लगता है तुम अभी जिस प्रकार सुखी हो कृपा धन्य हो सत्स्वभाव हो पवित्र हो उसी प्रकार सदा बने रहो इस भयानक संसार के करदम व धूलि से तुम्हारे पैरों का कभी स्पर्श न हो फूलों के से तुम्हें तुम्हारे जन्म की ही भांति तुम्हारा जीवन और तुम्हारा प्रयाण भी फूलों के से ही हो निरंतर तुम्हारे अग्रज की यही प्रार्थना है विवेकानंद पचासी कुमारी मेरी हेल को लिखित डिट्राइड अठारह मार्च अठारह सौ चौरानवे परि बहन मेरी कलकत्ता के पत्र को मेरे पास भेजने के लिए तुम्हें मेरा हार्दिक धन्यवाद यह कलकत्ता के मेरे गुरु भाइयों द्वारा भेजा गया था और यह मेरे गुरुदेव के जन्म महोत्सव को मनाने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण के अवसर पर लिखा गया था जिनके विषय में तुमने मुझसे बहुत कुछ सुना है अतः इस पत्र को फिर से तुम्हारे पास लौटा रहा हूँ पत्र में लिखा है कि मजुमदार कलकत्ता लौट आया है और यह प्रचार कर रहा है कि विवेकानंद अमेरिका में विश्व के समस्त पाप कर रहा है यही तुम्हारे अमेरिका का अद्भुत आध्यात्मिक पुरुष है यह उनका दोष नहीं है जब तक कोई वास्तव में आध्यात्मिक न हो जाए अर्थात जब तक किसी को आत्मस्वरूप में वास्तविक अंतरदृष्टि नहीं प्राप्त हो जाती और आत्मा के जगत की एक झांकी नहीं मिल जाती तब तक वह बीज को भूसे से गहराई को थोथी बातों से पृथक नहीं कर सकता मुझे बेचारे मजुमदार के लिए अफसोस है कि वह इतना नीचे उतर आया प्रभु उसका भला करे पत्र के भीतर का पता अंग्रेजी में है और उसमें मेरा पुराना नाम है जिसे मेरी बाल्यवस्था के एक मित्र ने लिखा है जिसने सन्यास ले लिया है यह एक कवित्वमय नाम है पत्र में लिखा हुआ नाम संक्षिप्त रूप में है पूरा नाम नरेंद्र है जिसका अर्थ है मनुष्यों का स्वामी नर का अर्थ होता है मनुष्य और इंद्र का तात्पर्य शासक स्वामी से है यह बहुत ही हास्यकर है ना लेकिन मेरे देश में ऐसे ही नाम होते हैं हम विवश हैं लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इसे छोड़ दिया मैं ठीक हूँ आशा है तुम ठीक होगी तुम्हारा भाई विवेकानंद